देव भारत। विनोद धाम, एक आविष्कारक, जिन्होंने पेंटियम चिप का आविष्कार किया और इन्हें आज दुनिया में फादर ऑफ पेंटियम चिप के नाम से जाना जाता है फॉर इस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ हाईली सक्सेसफुल पेंटियम प्रोसेसर फ्रॉम इंटर देशभक्त रेडियो सलाम करता है भारत का नाम रोशन करने वाले इस महान इंसान को